सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक छब्बीस जीवन एक यात्रा है वृक्ष फरेना आप को नदी न पर स्वार्थ के स्वार संतन धरे शरीर नजाने कौन है गुमराह कौन आगा है मंजिल है हजारों हैं जिंदगी की सहाराहों में रहे मंजिल में सब गुम हैं, मगर अफसोस तो यह है अमीर कारबां भी है उन्हीं गुमकर्दा जीवन एक यात्रा है यात्रा है मृत्यु से अमृत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर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 तो कहीं ऐसी झंझट में हम ना पड़ जाएं और फिर देखते हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने क्या पा लिया जिन्होंने छोड़ दिया है वो उनकी भीख पर जी रहे हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा है लोग संसार छोड़ते नहीं इसलिए नहीं कि संसार में बहुत उन्हें आनंद मिल रहा है वरण सिर्फ इसलिए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 इस ईश्वर का अर्थ अपनी अपनी धारणाएं अपने अपने पक्षपात न जाने कौन है गुमराह कौन आगाहे मंजिल है हजारों कारवा हैं जिंदगी की साहराहों में रहे मंजिल में सब गुम हैं, मगर अफसोस तो यह है अमीर कारवा भी हैं उन्हीं गुम गुमकर्दा में रहे मंजिल में सब गुम है